इतना सुनते ही उनका मुँह लाल हो गया मैंने वैष्णव चरण का हाथ दबा दिया सुना है कि श्रीमद्भागवत जैसे ग्रंथ में भी इस तरह की बातें हैं केशव का मंत्र बिना लिए भवसागर के पार जाना कुत्ते की पूँछ पकड़कर कर महासमुद्र पार करना है भिन्न भिन्न मत वालों ने अपने ही मत को प्रधान बतलाया है शाक्त भी वैष्णवों को छोटा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं श्री कृष्ण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 शिव केवल शिव केवल पुराणों में है ओम सच्चिदानंद कृष्ण उसी एक सच्चिदानंद की बात दे दो पुराणों और तंत्रों में है और वैष्णो शास्त्र में भी है कि कृष्ण स्वयं काली हुए थे